ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक गुरु गुरु की आवश्यकता भारत में हम आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरु की आवश्यकता को मानकर चलते हैं मैं जब पहली बार यूरोप गया तो कुछ धार्मिक समूहों को यह कहते सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि वे बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के भगवान के साथ वार्तालाप करते हैं ईश्वरीय वाणी सुनते तथा आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त करते हैं मैंने कुछ लोगों का ध्यान से अवलोकन किया और जैसी मैंने अपेक्षा की थी पाया कि वे लोग अपनी ही आवाज़ें सुनते थे जो कभी कभी शुभ होती थी भगवान और भगवत वाली अपवित्र व्यक्ति से बहुत दूर होती है एक सुप्रशिक्षित और शुद्ध चित्त व्यक्ति अंतर्यामी भगवान से वार्तालाप अवश्य कर सकता है लेकिन जब अपवित्र और अप्रशिक्षित व्यक्ति ऐसा दावा करते हैं तब वे स्वयं को ही धोखा देते हैं इस पर भी वे कहते हैं कि उन्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे चोरी करना सीखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है और क्या इस महती ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है इसमें कोई रहस्य नहीं है लोग रेडियम के बारे में जानने के लिए मेडम क्यूरी के पास जाते हैं वे अड़ू का स्वरूप समझने के लिए गुरु का मार्गदर्शन नितान्त आवश्यक है इस विषय में हम ऐसे क्षेत्र में यात्रा करते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते जो लोग किसी गुरु की आवश्यकता महसूस नहीं करते जो स्वयं दूसरों के गुरु बनने के लिए अत्यंत व्यग्र हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि अंधे द्वारा अंधे को मार्ग दिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए हिंदू शास्त्रों में गुरु की आवश्यकता पर बार बार बल दिया गया है उदाहरण के लिए भगवत गीता को लो वहाँ पहले श्री कृष्ण अर्जुन को कोई आध्यात्मिक उपदेश दिए बिना युद्ध क्षेत्र में ले जाते हैं तब अर्जुन उनसे विनती करता है कारपण्य दोष के कारण मेरा मन विभ्रमित हो गया है और मैं धर्म के विषय में निर्णय करने में असमर्थ हूँ मैं शिष्य के रूप में आपसे निवेदन करता हूँ मुझ शरणागत को उपदेश दीजिए श्री रामकृष्ण को गुरु स्वीकार करने पर ही दिव्य गुरु श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं शंकराचार्य की पुस्तक विवेक चूड़ामी में शिष्य गुरु से प्रार्थना करते हुए कहता है स्वामी मैं संसार सागर में पतित हूं, कृपया इस दुख से मेरा उद्धार कीजिए आध्यात्मिक दीक्षा का प्रभाव श्री रामकृष्ण कहते हैं अपरिवर्तनशील अक्षर तत्व का साक्षात्कार करने के लिए अंतरात्मा का जागरण आवश्यक है आध्यात्मिक तथ्यों का अध्ययन और उनकी चर्चा पर्याप्त नहीं है अंतर का प्रत्यक्ष दर्शन होना चाहिए अंतरात्मा का यह प्रथम जागरण कैसे होगा ब्रह्मज्ञ गुरु आध्यात्मिक दीक्षा द्वारा में यह जागरण करते हैं सभी धर्मों में स्नान बांचन पवित्र जल तेल से सिंचन, पवित्र शास्त्रांशों का पाठ पूजा अनुष्ठान आदि दीक्षा रसमें विद्यमान है इन अनुष्ठानों में दीक्षित व्यक्ति उन धार्मिक सम्रदायों के समुदायों के विशेष अधिकार प्राप्त कर लेता है जिसके सदस्य के रूप में रस्म द्वारा वे सम्मिलित किए जाते हैं। हैं, यह औपचारिक जिस आध्यात्मिक की हम बात कर रहे हैं, उससे बहुत भिन्न है जब ईसा मसीह ने कहा था जब तक व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता तब तक वह ईश्वर के साम्राज्य का दर्शन नहीं कर सकता तब उनका तात्पर्य यही था पुनर्जन्म का अर्थ है आध्यात्मिक जागरण होना स्वयं को देह समझना त्याग कर आत्मा समझना जिसका जन्म देह से होता है वह देह है जो परम आत्मा से पैदा होता है वह आत्मा है बाद में ईसा के एक शिष्य संत पीटर ने इस कथन को समझाते हुए कहा दूसरी वीर द्वारा पुनर्जन्म नहीं बल्कि नित्य और स्थायी भगवान के नाम रूपी अधूषणीय पवित्र बीज से पुनर्जन्म होना गुरु भगवान नाम का संचार करते हैं भगवान की शक्ति नाम द्वारा मंत्र द्वारा आती है और मंत्र द्वारा आत्मा का जागरण होता है भारत में द्विजत्व की अवधारणा है द्विज शब्द का एक अर्थ पक्षी भी है पहले अंडा पैदा होता है उसके बाद अंडे से पक्षी शावक पैदा होता है जो किसी दिन बड़ा होकर पक्षी बनेगा सभी अंडे पूरे नहीं पकते सभी पक्षी शावक बड़े नहीं होते इसी तरह सभी लोग आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त नहीं करते लोग आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों पर होते हैं एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक है जन्मना जायते शुद्र संस्काराद उच्चते वेद पाठी भविप्रह ब्रह्मजाणादि ब्राह्मण अत्रिस्मृति अर्थात मनुष्य का शुद्र या अज्ञानी के रूप में जन्म होता है संस्कार द्वारा वह द्विज होता है स्वाध्याय और शास्त्र पाठ से वह विप्र या विद्वान या कवि होता है ब्रह्म को जानने पर वह ब्राह्मण होता है आध्यात्मिक दीक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण या ब्रह्मज्ञानी बनाना है उपनिषद में कहा गया है अथ या ए तरम गार्गी विदिवात्मान लोकान प्रति सब ब्राह्मण अर्थात जो अक्षर ब्रह्म को जानने के बाद इस संसार से जा है वह ब्राह्मण है श्री कृष्ण के एक महान शिष्य महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी ने एक बार मुझसे कहा था जो कोई श्री कृष्ण की शरण में आता है वह वस्तुतः ब्राह्मण है आध्यात्मिक दीक्षा से जीव का परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है एक चीनी संत ने इस प्रकार प्राकृतिक समरसता अर्थात तावों के सिद्धांत को प्रदर्शित किया उसने दो वीणाओं को ठीक एक तरह से साधा उसने एक को पास वाले कमरे में रख दिया और अपने हाथ की पर कुंग स्वर बजाया तत्काल दूसरी वीणा पर कुंघ स्वर बज उठा कि बजाने पर दूसरी वीणा का वही तार धंकृत हो उठा क्योंकि दोनों तार एक ही सुर में साधे थे एक वीणा में सुरों को दूरी बदलने पर दूसरी बिना के सुर बेसुरे और करकश हो गए घनी तो थी लेकिन मुख्य स्वर का प्रभाव न था इसी तरह हम पढ़ सकते हैं विचार कर सकते हैं बोल भी सकते हैं लेकिन जब तक हम अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ तादाद में स्थापित करना नहीं सीख जाते तब तक, तक सब व्यर्थ है दीक्षा का प्रभाव उसी पवित्र व्यक्ति में प्रकट होता है जो भगवान को तीव्रता से चाहता है पतंजलि शिष्यों के तीन भेद करते हैं मृदु अर्थात जो साधक आध्यात्मिक साधना की कठिनाइयों को अधिक सहन नहीं कर सकते मध्यम अर्थात जो प्रथम से अधिक प्रयास करते हैं तीव्र अर्थात जो साक्षात्कार के लिए पूर्वक प्रयत्न करते हैं जिन्होंने बाह्य व्यवधानों से मन को हटाने का रहस्य सीख लिया है जिन्हें अंतर्यावी परमात्म सत्ता का बोझ सदा बना रहता है तथा जिन्हें भगवान की तीव्र लालता है भगवत प्राप्ति की लालसा को सदा भगवत कृपा का लक्षण समझना चाहिए मेरे अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मुझे पथ अत्यंत कठिन प्रतीत हुआ था जब मैंने स्वामी ब्रह्मानंद से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए तो उनका उत्तर था संघर्ष संघर्ष गुरु के निर्देश प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है सतत संघर्ष करना आवश्यक है सर्वप्रथम शिष्य को पूर्ण आंतरिकता से सत्य के साक्षात्कार के लिए आतुर होना चाहिए जो लोग तैयार हैं उनमें आध्यात्मिक जागरण तत्काल हो सकता है जो संघर्षरत हैं उनमें वह धीरे धीरे होता है जब हम आनंदित होते हैं तब हम उस आनंद का दूसरों में संचार कर सकते हैं इसी तरह एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य में आध्यात्मिक स्पंदनों का संचार कर सकता है हमने श्री रामकृष्ण के महान शिष्यों को कई बार इस शक्ति का प्रयोग करते देखा है वे आध्यात्मिक शक्ति के महान भंडार थे लेकिन वे इसका बड़ी सावधानी से उपयोग करते थे सामान्यतः गुरु अपनी शक्ति का संचार मंत्र के माध्यम से करता है